दूसरा भाग चार छह मास की नहीं पच्चीस वर्ष की कथा लिख रहा हूँ वनमाली अब बूढ़े हो गए हैं कई वर्ष से रोग भोगते भोगते चारपाई पर पड़ गए हैं और उन्हें लग रहा है कि अब शायद वो उठ नहीं पाएंगे आरंभ से ही वो धर्मपरायण और धर्म भीरु हैं भगवान में श्रद्धा है मृत्यु से भय नहीं है केवल ये सोचकर दुखी हैं कि अपनी एकमात्र कन्या विजया का विवाह कर पाने का अवसर नहीं पा सके उस दिन तीसरे पहर अचानक विजया का हाथ थामकर बोले मेरा लड़का नहीं है इसके लिए मुझे रत्ती भर दुख नहीं है तू ही मेरी बेटी भी है हालाँकि अभी तक तू पूरे अठारह वर्ष की नहीं हुई लेकिन तेरे सर पर अपनी इतनी बड़ी संपत्ति का बोझ डालकर जाते हुए मुझे रत्ती भर भी भय नहीं लग रहा तेरी माँ नहीं भाई नहीं कोई बूढ़ा काका दादा तक नहीं तो भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा सब कुछ सुरक्षित है केवल एक अनुरोध है बेटी जगदीश जो चाहे करे और चाहे जैसा भी है मेरा बचपन का मित्र है अपने ऋण के बदले उसका घर बार मत छीन लेना उसके एक लड़का है मैंने उसे आंखों से नहीं देखा लेकिन सुना है बहुत अच्छा है बाप के अपराध के लिए उसे निराश्रित मत करना बेटी यही मेरा अंतिम अनुरोध है विजया ने रूंधे गले से कहा बापू तुम्हारा आदेश मैं कभी नहीं टालूंगी। जगदीश बाबू जितने दिन जिएंगे, उन्हें तुम्हारे समान ही मानूंगी। लेकिन उनके ना रहने पर सारी संपत्ति उनके लड़के के लिए बेकार यूं ही क्यों छोड़ दूँगी उन्हें तुमने भी आंखों से नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा अगर वो सचमुच ही पढ़े लिखे हैं तो आसानी से अपने पिता को कर्ज चुका देंगे वनमाली ने बेटी के मुंह की ओर आंखें उठाकर कहा कर्ज भी तो कुछ कम नहीं है बेटी लड़का ठहरा अगर नहीं चुका सका तो बेटी ने उत्तर दिया जो बाप का कर्ज नहीं चुका सकता वो कुपुत्र है बापू उसे सहारा देना उचित बात नहीं वनमाली अपनी सुशिक्षित तेजस्विनी बेटी के स्वभाव से परिचित थे इसलिए उन्होंने अधिक तर्क वितर्क नहीं किया एक लंबी सांस लेकर बोले हर कार्य में भगवान को सर माथे पर रखकर, जो कर्तव्य हो वही करना बेटी मैं कोई विशेष अनुरोध करके तुम्हें बांध कर नहीं जाना चाहता ये कहकर पल भर चुप रहकर उन्होंने फिर एक लंबी सांस ली और बोले जानती हो बेटी ये जगदीश जब वास्तव में मनुष्य कहे जाने योग्य था तब इसने तेरे पैदा होने से पहले ही तुझे अपने इस लड़के के लिए मांग लिया था मैंने भी हां कर दी थी बेटी ये कहकर उत्सुकता से देखने लगे वनमाली की इस बेटी की माँ बचपन में ही बिछुड़ गई थी उन्होंने ही पिता और माता दोनों का कर्तव्य निभाया था इसलिए विजया ने पिता से माँ का लाड़ करने में कभी संकोच नहीं किया बोली बापू तुमने केवल मुंह से कहा था मन से नहीं क्यों बेटी मन से कही होती तो क्या उन्हें एक बार देखना ना चाहते वनमाली ने कहा रासबिहारी से जब सुना कि लड़का शायद अपनी मां जैसा ही दुबला पतला है डॉक्टरों को आशा नहीं कि उसकी उम्र लंबी होगी तब मैंने उसे निकट पाकर भी कभी बुलाकर देखना नहीं चाहा वो उस समय कलकत्ता में ही किसी वासे में रहकर बीए में पढ़ रहा था इसके बाद अपनी बीमारी परेशानी के कारण ये बात फिर सोची ही नहीं लेकिन अब लग रहा है कि मुझसे भारी भूल हो गई बेटी फिर भी ये सच है बेटी कि उस समय तेरे संबंध में मैंने जगदीश को मन से ही वचन दिया था कुछ पल रुककर उन्होंने कहा आज तो सब यही जानते हैं कि जगदीश नशेबाज जुआरी और निकम्मा तथा नकारा है लेकिन एक समय था जगदीश ही हम सबसे अच्छा था विद्या बुद्धि के लिए नहीं कहता बेटी वो तो अनेक लोगों के पास होती है लेकिन इस प्रकार प्राण देकर प्रेम करते मैंने और किसी को नहीं देखा और ये प्रेम ही उसका दुर्भाग्य बना उसके अनेक दोषों को मैं जानता हूं लेकिन अब याद आता है कि स्त्री की मृत्यु हो जाने पर वो शोक से पागल हो गया तब तेरी माँ की बात याद करके मैं उसे मन ही मन श्रद्धा दिए बिना न रह सका उसकी पत्नी सतीलक्ष्मी थी उसने मरते समय नरेंद्र को पास बुलाकर केवल इतना ही कहा था बेटा यही आशीर्वाद दिए जाती हूँ कि भगवान पर तुम्हारा अडिग विश्वास रहे सुना है माँ का अंतिम आशीर्वाद निष्फल नहीं गया नरेंद्र ने इतनी सी उम्र में ही भगवान को माँ के समान ही प्रेम करना सीख लिया है और जो मनुष्य ये कर सका है संसार में उसके लिए और कुछ नहीं रहता बेटी विजया ने पूछा तो क्या संसार में यही सबसे बड़ा पाना है बापू मृत्यु मृत्युशैया पर पड़े बूढ़े की सूखी आंखें गीली हो उठी दोनों हाथ जोड़कर बेटी को सीने पर खींचकर बोले हाँ यही सबसे बड़ा पाना है बेटी संसार के भीतर और संसार के बाहर अखिल ब्रह्मांड में इससे बढ़कर पाना और कुछ नहीं है विजया तुम स्वयं किसी दिन पा सको या ना पा सको लेकिन जो पा सका है उसी के चरणों में मस्तक रख सको मरते समय तुम्हें यही आशीर्वाद दिए जाता हूँ बेटी विजया उस दिन पिता की छाती पर ओंधी पड़ी हुई थी उसे ऐसा लगा जैसे बहुत ही मधुर और उज्जवल दृष्टि से कोई उसके पिता के अंदर से उसके अपने हृदय की गहराइयों तक बड़े स्नेह से अपलग देख रहा है इस अपूर्व परम आश्चर्यजनक अनुभूति ने उस दिन पल भर के लिए उसे घेर सा लिया था वनमाली ने कहा लड़के का नाम नरेंद्र है पिता के मुंह से सुना है कि वो डॉक्टर हो गया है लेकिन डॉक्टरी नहीं करता अगर इस देश में होता तो एक बार उसे बुलाकर आंखें भर कर देख लेता विजया ने पूछा इस समय वो कहाँ है वनमाली ने बताया अपने मामा के पास बर्मा में इस समय मुझमें जगदीश की सारी बातें सिलसिले से कहने की शक्ति नहीं है उसके मुंह से दो एक उतरती हुई बातों से मालूम हुआ कि उस लड़के ने अपनी मां के सारे सदगुण पाए हैं भगवान करे वो जहां भी जिस तरह भी हो जिए जागे शाम हो गई नौकर दिया बत्ती करने आया और विलास पाबू के आने की सूचना देकर चला गया वनमाली ने कहा तुम अब नीचे जाओ बेटी मैं थोड़ा आराम करूं विजया पिता के सिरहाने का तकिया संभालकर शॉल को पैरों पर गर्दन तक खींचकर रोशनी को आंखों के ऊपर से आड़ में करके नीचे चली गई तब पिता की जीण छाती को चीरकर एक लंबी सांस निकल गई विलास के आने के समाचार से बेटी के चेहरे पर जो लालिमा युक्त आभा दिखाई पड़ी थी उससे पिता को पीड़ा पहुंची विलास बिहारी राज बिहारी का बेटा है वो इसी कलकत्ता में पहले एफएप में पढ़ता था अब बीए में पढ़ रहा है वनमाली समाज त्यागने के बाद से अधिकतर देश नहीं जाते हालांकि व्यापारिक उन्नति के साथ साथ देश में भी उन्होंने जमींदारी बहुत बढ़ा ली है लेकिन उसकी देखभाल का भार बचपन के मित्र रास बिहारी पर है उसी सिलसिले में विलास का इस घर में आना जाना आरंभ होकर कुछ ही दिनों में क्यों अधिक बढ़ गया इसका पता बाद में चलेगा